महाभारत कर्ण पर्व पंच चुशोध्याय कर्ण का मद्र आदि बाहिक निवासियों के दोष बताना शल्य का उत्तर देना और दुर्योधन का दोनों को शांत कराना कर्णवाच हंत शल्य बिजाने हंस भोयोते उच्यमान मैं सम्यक्र मना कर्ण बोला शल्य पहले जो बातें बताई गई हैं उन्हें समझो अब मैं पुनः तुमसे कुछ कहता हूँ संप्रेक्ष वचनम अभ्रवीण पूर्व काल में एक ब्राह्मण अतिथि रूप से हमारे घर पर ठहरा था उसने हमारे यहाँ का आचार विचार देख प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह बात कही मैं नाना धर्म समावृता मैंने अकेले ही दीर्घ तक हिमालय के शिखर पर निवास किया है और विभिन्न धर्मों से संपन्न बहुत से देश देखे हैं न च नच धर्मेना विरुद्ध्य प्रजा इमाः धर्म यदुक्तम वेद पार गयी इन शब्देशों के लोग किसी भी निमित्त से धर्म के विरुद्ध नहीं जाते वेदों के पारगामी विद्वानों ने जैसा बताया है उसी रूप में वे लोग संपूर्ण धर्म को मानते और बतलाते हैं तो अटता देशाना धर्म समाकुला आगछता महाराज वाहकेश निशात महाराज विभिन्न धर्मों से युक्त अनेक देशों में घूमता घामता जब मैं बाहिक देश में आ रहा था तब वहाँ ऐसी बातें देखने और सुनने में आई तत्र वै ब्राह्मणो भूत् तथो भव क्षत्रिय वैश्य शूद्रस्वा कथो भवती नापिता नापित तथो भवत्वा पुनर्भवते ब्राह्मणः द्वजो भवत्वा तत्र पुनर्दास भिजायते उस देश में एक ही बाहिक पहले ब्राह्मण होकर फिर क्षत्रिय होता है तत्पश्चात वैश्य और शूद्र भी बन जाता है इसके बाद वह नाई होता है नाई होकर फिर ब्राह्मण हो जाता है ब्राह्मण होने के पश्चात फिर वही दास बन जाता है विभिन्न जातियों के कर्म को अपनाने के कारण वह उन जातियों के नाम से निर्दित होने लगता है भवंत कुल विप्रा प्रसिष्टा कामचारिण गामद्र का वाही काल वहाँ एक ही कुल में कुछ लोग ब्राह्मण और कुछ लोग श्रीक्षाचारी वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले होते हैं गांधार मद्र और वाहीक, इन सभी देशों के लोग मंद बुद्धि हुआ करते हैं कारकम पृथ्वीम सुपर्य उस देश में मैंने इस प्रकार धर्म संस्कारता फैलाने धर्म संस्कारता फैलाने वाली बातें सुनी सारी पृथ्वी में घूम कर केवल वाहक देश में ही मुझे धर्म के विपरीत आचार व्यवहार दिखाई दिया हंत शल्य अनेंत भूयो ब्रभुमित यदप्यं ब्रविद वाक्यम वाह का नाम चमकुसित ये सब बातें जान लो अभी और कहता हूँ एक दूसरे यात्री ने भी वाहिकों के संबंध में जो घृणित बातें बताई थी उसे सुनो पुराहिता कहते हैं प्राचीन काल में लुटेरे डाकुओं ने आरट्ट देश से किसी सती स्त्री का अपहरण कर लिया और अधर्म पूर्वक उसके साथ समागम किया तब उसने उन्हें यह साफ दे दिया बंधुमतिम जन्म अधर्मेणोपग्छथ तस्मा नार्यो भविष्य बंधक्यो वही कुलश्यथ न चम प्रमोक्षोरापा नाधमा मैं अभी बालिका हूँ और मेरे भाई बंधु मौजूद हैं तो भी तुम लोगों ने अधर्म पूर्वक मेरे साथ समागम किया है इसलिए स्कूल की सारी स्त्रियाँ व्यवचारणी होंगी नराधमों तुम्हें इस घोर पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा तस्मात्म भाग न सुनब इसलिए उनकी धन संपत्ति के उत्तराधिकारी भांजे होते हैं पुत्र नहीं। सह पान चारा सा कालिंगा माघ दास था चेदयच महार्म जान शाश्वत कुर पांचा सावत्स्य नैमिष कौशल काशी अंग कलिंग मगध और चेद देशों के बर्भागी मनुष्य सनातन धर्म को जानते हैं नादेश प्रादे आम से पंचादेश आलो ये विशिष्टा धर्म पुराणम उपजीव मद्राणते पांचन दास भिन्न भिन्न भिन देशों में बाहिक निवासियों को छोड़कर प्राय सर्वत्र श्रेष्ठ पुरुष उपलब्ध होते हैं मत्स्य से लेकर कुरु और पांचाल देश तक से लेकर देश तक जो लोग निवास करते हैं वे सभी श्रेष्ठ एवं साधु पुरुष हैं और प्राचीन धर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मध्र और पंचनद प्रदेशों में ऐसी बात नहीं है वहाँ के लोग कुटिल होते हैं एवं विद्वान धर्म कथा सुराज भूतो च जनस्य राजा, राजा सल्य ऐसा जानकर तुम जड़ पुरुषों के समान धर्मोपदेश की ओर से मुंह मोडकर चुपचाप बैठे रहो तुम वाहक देश के लोगों के राजा और रक्षक हो अतः उनके पुण्य और पाप का भी छठा भाग ग्रहण करते हो अथवा दुष्कृत राजा प्रजा पुण्य बाक अथवा उनकी रक्षा न करने के कारण तुम केवल उनके पापों में ही हिस्सा बांटते हो प्रजा की रक्षा करने वाला राजा ही उनके पुण्य का भागी होता है तुम तो केवल पाप के ही भागी हो पूज्यमान पुरा धर्मे सर्वेश धर्मम पांच नदम दृष्टि पूर्व काल में समस्त देशों में प्रचलित सनातन धर्म की जब प्रशंसा की जा रही थी उस समय ब्रह्मा जी ने पंच नद वासियों के धर्म पर दृष्टिपात करके कहा था कि धिक्कार है इन्हें रात्यानाम व्रत्याण दासमीयानातेशुभ कर्मण धर्मे लोके ब्रह्मणानिंदोके संस्कारहीन जा रज और पापकर्मी पंच नदवासियों के धर्म की जब ब्रह्मा जी ने सतयुग में भी निंदा की तब तुम उसी देश के निवासी होकर जगत में क्यों धर्मोपदेश करने चले हो इति पांच नदम धर्मम ओमबेडे पितामह स्वधर्मस्थेशु वरसेश सौप्य के आचार व्यवहार रूपी धर्म का इस प्रकार अनादर किया है अपने धर्म में तत्पर रहने वाले अन्य देशों की तुलना में उन्होंने इनका आदर नहीं किया हंत शल्यंत पाद सर राक्षसोल्य इन सब बातों को अच्छी तरह जान लो अभी इस विषय में तुमसे कुछ और भी बातें बता रहा हूँ जिन्हें सरोवर में डूबते हुए पृथिव्याम वाही काीनाम भद्र श्रियो मलम क्षत्रि का मल है भिक्षावृत्ति ब्राह्मण का मल है वेद शास्त्रों के विपरीत आचरण पृथ्वी के मल हैं वाहक और स्त्रियों के मल हैं मध्रदेश की स्त्रियां निमत निम्जमान उधरचरम अप्रेक्षात प्रोक्तवा ते उस डूबते हुए राक्षस का किसी राजा ने उद्धार करके उससे कुछ प्रश्न किया उनके उस प्रश्न के उत्तर में राक्षस ने जो कुछ कहा था उसे सुनो मानुषाणाम मलम्लेक्षा देख्णा, मृक्षाण सौंडिका मलम सौण्य मलम श्रद्धा राजयाचका मनुष्यों के मल हैं मृेक्ष मृेक्षों के मल हैं शराब बेचने वाले कलाल कलालों के मल हैं हिंजड़े और हिंजड़ों के मल हैं राजपुरोहित पुरोहित राजयाचक याज्ञा मद्रका तलम तदवे दि तौम तो यद्यस्मा भी मुंंचसी राजपुरोहितों के पुरोहितों तथा मद्रदेशवासियों का जो मल है वह सब तुम्हें प्राप्त हो यदि इस सरोवर से तुम मेरा उद्धार न कर दो इति रक्षोपसृष्टेश भैसजम प्रोक्त संसिद्ध वचनोत्तर जिन पर राक्षसों का उपद्रव है तथा जो विष के प्रभाव से मारे गए हैं उनके लिए यह उत्तम सिद्ध ही राक्षस के प्रभाव का निवारण करने वाला एवं जीवन रक्षक औसत बताया गया है ब्राह्म पंचाला कौरवे यास्त धर्म सत्यम सूर्य सेना से यज्ञ क्षिना सेना का पांचाल देश के लोग वेदोक्त धर्म का आश्रय लेते हैं कुरु देश के निवासी धर्मानुकूल कार्य करते हैं मत्स्य देश के लोग सत्य बोलते और सूरसे निवासी यज्ञ करते हैं पूर्व देश के लोग दास कर्म करने वाले दक्षिण के निवासी वृषल वाहक देश के लोग चोर और सौराष्ट्र निवासी वर्ण वर्णशंकर होते हैं कृतघ्नता परवृत्तापहारो मद्यपान गुरदारापमर्द वाक्पारुष्यम गोवधोरात्रचर बहिर्गेहम परोपा धर्मस्थान प्रतिनाधर्मो हट्टाण पंच ला धस्थ दूसरों के धन का अपहरण मदिरा पानी का प्रयोग गोवध रात के समय घर से बाहर घूमना और दूसरों के वस्त्र का उपभोग करना ये सब जिनके धर्म हैं, उन आरट्टों और पंच नदवासियों के लिए अधर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं उन्हें धिक्कार है आ पांचाभ्य कुरो नैमिषाच मसयाश्चैते जानते धर्मम अथो दृष्टा वृद्धाः पांचाल कौरव नैमीस और मत्स्यों के निवासी धर्म को जानते हैं उत्तर अंग तथा मगध देशों के वृद्ध पुरुष शास्त्रोक्त धर्मों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं प्राचीन दिशा श्रिता देवा जात बेद पुरोकमा दक्षिणाम पितरो गुप्ता शुभ कर्मण प्रतीचि वरुण पाति पालयान सुरान बलि उदयचि भगवान सोमो ब्राह्मणी स रक्षति अग्निआदिदेवता पूर्व दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं पितर पुण्यकर्मा हिमराज के द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में निवास करते हैं बलवान वरुण देवताओं का पालन करते हुए पश्चिम दिशा की रक्षा में तत्पर रहते हैं और भगवान सोम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा की रक्षा करते हैं तथा रक्ष पिशाचास् हिमवंतम नगोतमम गुजकाश महाराज पर्वतम गंधमाधनम ध्रुव सर्वाणि भूता जनार्दन जनार्दनः महाराज राक्षस पिशाद और गुजयक ये गिरिराज हिमालय तथा गन्धमादन पर्वत की रक्षा करते हैं और अविनाशी एवं सर्वव्यापी भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों का पालन करते हैं पर परंतु बाहिक देश पर किसी भी देवता का विशेष अनुग्रह नहीं है इंगित्ञाच मगधा प्रेक्षित कौशलाह अर्धोक्ता कृपा चाला साल्वाहम कृष्णाशासना पर्वतीया विस्मा यथवा के लोग इशारे से ही सब बात समझ लेते हैं कोसल निवासी नेत्रों की भावभंगी से मन का भाव जान लेते हैं कुरु तथा पांचाल देश के लोग आधी बात कहने पर ही पूरी बात समझ लेते हैं साल्व देश के निवासी पूरी बात कह देने पर उसे समझ पाते हैं परंतु सिवी देश के लोगों की भांति पर्वतीय प्रांतों के निवासी इन सबसे विलक्षण होते हैं वे पूरी बात कहने पर भी नहीं समझ पाते सर्वज्ञा यवनाराजन सुराशेषतः म्लक्षा स्वसंज्ञानियता नानुक्तम इतरे जना प्रतिरब्धा सुवाहिका न च केचन मद्रका राज्यपि जवन जाति म्लक्ष सभी उपायों से बात समझ लेने वाले हो और विशेषतः सूर होते हैं तथापि अपने द्वारा कल्पित संज्ञाओं पर ही अधिक आग्रह रखते हैं वैदिक धर्म को नहीं मानते अन्य देशों के लोग बिना कहे हुए कोई बात नहीं समझते हैं परंतु बाहिक देश के लोग सब काम उल्टे ही करते हैं उनकी समझ उल्टी ही होती है और मद्र देश के कुछ निवासी तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं समझ पाते सदिशल वक्त मरहसी पृथिव्याम सर्वदेशान मद्र को मल मुचते शल्य ऐसे ही तुम हो अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगे मध्य देश के निवासी को पृथ्वी के संपूर्ण देशों का मल बताया जाता है सीधो पहारह, एसाम धर्म स्थान प्रतिनास्त धर्म आरट्टान पंचन दान धिगस्तु मदिरा पान गुरु की सैया का उपभोग भ्रूण और दूसरों के धन का अपहरण ये जिनके लिए धर्म है उनके लिए अधर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं ऐसे आरट और पंच देश के लोगों को धिक्कार है ए तो सम प्रति पम्मा स्म वही कृथा माता पूर्वमहम हवा फनिश्चेशनऊ चुपचाप बैठे रहो फिर कोई प्रतिकूल बात मुझसे निकालो अन्यथा पहले तुम्हें को मारकर पीछे से कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा शल्यवाचन आतुराणाम परित्याग स्वरदार सुत विक्रय अंगे प्रवर्तते कर्ण ऐसा अधिपतिर्भव शल्य बोले कर्ण तुम जहाँ के राजा बनाए गए हो उस अंग देश में क्या होता है अपने सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका परित्याग कर दिया जाता है अपने ही स्त्री और बच्चों को वहाँ के लोग सरे बाजार बेचते हैं रथाति रथ संख्याम जब ताम भिस्म सदा प्रवीर तात्मन दो निर्मन उस दिन रथे और अतिरथियों की गणना करते समय भिष्म ने तुमसे जो कुछ कहा था उसके अनुसार अपने उन दोषों को जानकर क्रोध रहित हो शांत हो जाओ सर्वत्र ब्राह्मणा संति सन्ती सर्वत्र क्षत्रिया वैश्या शुद्रा तथा कर्ण श्रिय सा कर्ण सर्वत्र ब्राह्मण है सब जगह क्षत्रिय वैश्य और शुद्र हैं तथा सभी देशों में उत्तम व्रत का पालन करने वाली साध्वी स्त्रियां होती हैं रमनते चोपहासे न पुरुषा पुरुष अन्यो नवतक्ष देशे देशे समय थुना सभी देशों के पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ बात करते समय उपहास के द्वारा एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं और स्त्रियों के साथ रमण करते हैं नरवाह नरवाच्य निपुण सर्वती सर्वदा आत्म वाच्यम नुह्य ते दूसरों के दोष बताने में सभी लोग सदा ही निपुण होते हैं परंतु अपने दोषों का उन्हें पता नहीं रहता अथवा जानकर भी अनजान बने रहते हैं सर्वत्र संतिरा जान स्व स्व दुर्मनुष्या गृहते ही सर्वत्र धाका सभी देशों में अपने अपने धर्म का पालन करने वाले राजा रहते हैं जो दुष्टों का दमन करते हैं तथा सर्वत्र ही धर्मात्मा मनुष्य निवास करते हैं न कर्ण देश सामान्या पापम निषेवते यादृश स्वस्व भाव न देवा अभी नादृशा कर्ण एक देश में रहने मात्र से सब लोग बाप का ही सेवन नहीं करते हैं उसी देश में मनुष्य अपने श्रेष्ठ शील स्वभाव के कारण ऐसे महापुरुष हो जाते हैं कि देवता भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते संजय वाच तथो दुर्योधन और राजा कर्ण शल्या सखी भाव राधेय शल्यम स्वांजल्य संजय कहते हैं राजन तब राजा दुर्योधन ने कर्ण तथा शल्य दोनों को रोक दिया उसने कर्ण को तो मित्र भाव से समझाकर मना किया और शल्य को हाथ जोड़कर रोका तथो निवारिता कर्ण ओधारे नृत कर्णों नोत्तर प्राह शल्योप्यभिमुख पर ततः प्रहस्य राधेय पुनर्याहे मान्यवर दुर्योधन के मना करने पर कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और शल्य ने भी शत्रुओं की ओर मुंह फेर लिया तब राधा पत्र कर्ण ने हंसकर शल्य को रथ बढ़ाने की आज्ञा देते हुए कहा चलो चलो इति श्री महाभारते कर्ण पर्व कर्ण शल्य संवादे पंच चुवार इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ